नमो भगवते वास्देवाय ओ नमो भगवते वादेवा नमो भगवते वास्देवाय श्री भक्ति मृत सिंधु प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय साधना भक्ति उसके अंतर्गत इस साधना भक्ति के अंतर्गत विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति और विधि भक्ति के अंतर्गत उसके अधिकारी कौन कौन है इस विषय में हमने पिछली बार चर्चा की थी वहां से हम आगे बढ़ेंगे शिल प्रभुपा द्वारा जो अनुवादित पुस्तक है उसका तीसरा अध्ययन ममज्ञानीरां ज्ञानांजनशलाघय चक्षुन्मीलित यस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थित ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददास्वदाक वंदेहं श्री श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैषवांश्र जातम सागण रघुनाथांत तम सजीव साैतम सवधूतम पिजन सहित्ण चैतन्यं राधा कृष्ण पदा सह गण लिता श्री विशाखावितांश्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनंदीअ अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौर भक्ंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो कल हम देख रहे थे भक्ति के अधिकारी कौन है विधि भक्ति के भक्ति के लिए पात्रता था ये अध्याय है तो वहां पे हमने देखा कि कैसे कृष्ण भवन अमृत में कोई सौभाग्यवश भक्तों का संग प्राप्त करता है और उससे वो वो यदि सौभाग्यशाली है भाग्यवान है तो प्रामाणिक गुरु तथा तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करके भक्ति में आगे भक्ति में प्रवेश करता है और वो चाहे भौतिक जगत से आसक्त क्यों नहीं हो कृष्ण की भक्ति से भौतिक जगत से विरक्त नहीं है और कृष्ण की भक्ति में बहुत आसक्त नहीं है फिर भी उसकी प्रगति धीरे धीरे अच्छी तरह से होती है उसका प्रभाव दिखाती है भक्ति तो ये भक्ति के अधिकारी है श्रद्धावान जिसको कहते हैं श्रद्धावान जन हो भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हो श्रद्धा अनुसारी चेतन में रूप गोस्वामी को जो चेतन महाप्र शिक्षा देते हैं उसमें ये बात का वर्णन हुआ है तो श्रद्धावान होना आवश्यक है भक्ति में अधिकारी होने के लिए और फिर वो जो भक्ति में प्रवेश करते हैं श्रद्धावान व्यक्ति उनकी अलग अलग फिर श्रेणिया होती है धीरे धीरे जैसे प्रगति करते हैं तो उत्तम मध्यमा और कनिष्ठ अधिकारी श्रद्धा के अनुसार होते हैं ये ते महाग्रुप कहते हैं तो यहाँ पे रूप गोस्वामी अभी आके आगे वो तीन प्रकार विधि भक्त वैदि विधि वैदि भक्त बताते हैं वैदि भक्ति करने वाले भक्त जो है उनको तीन श्रेणियों में बांटा है च उत्तम मध्यम चाह कनिष्ठ चिधा चा, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ इस प्रकार से तीन श्रेणियों में विधि भक्ति करने वाले जो भक्त हैं वह विधि भक्ति करने वाले उनको बांटा है तथा उत्तम उसमें उत्तम अधिकारी कौन है तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ पे बात हो रही है विधि भक्ति के अंतर्गत वैधि भक्ति के अंतर्गत उत्तम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी बात हो रही है भाव तो भक्ति के अंतर्गत मतलब विधि भक्ति के साधना भक्ति के बाद जो भाव इत्यादि मुक्त आत्माओं की जो बात होती है उसके अंदर उत्तम मध्यम कनिष्ठ अलग वस्तु है और ऐसे ही अर्चा विग्रह के पूजन इत्यादि वाले जो कनिष्ठ है उसके अंदर भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ वो अलग वस्तु यहाँ पे विधि भक्ति में जो प्रवेश कर चुके हैं उनकी बात है उसमें उत्तमा मध्यमा और कनिष्ठ अधिकारी तो तम शास्त्रे युक्त सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ीय सभक्ता उत्तम मत यही चीज चैतन्य महाप्रु चैतन्य चित कहते हैं शास्त्र युक्त शून्यपुण दृढ़ श्रद्धा जार उत्तम अधिकारी से ताराय संसार शास्त्र युक्ति तो यहाँ पे दो वस्तु बताए शास्त्र युक्ति और दृढ़ निश्चय या दृढ़ श्रद्धा ये दो वस्तु के अनुसार उत्तम मध्यम और कनिष्ठ निश्चित कर रहे हैं यहाँ पे शास्त्रयुक्ति और दृढ़ श्रद्धा या दृढ़ निश्चय तो यहाँ पे तीन कैटेगरी इसी प्रकार से बताइए तो उसमें जो उत्तम अधिकारी है उसकी शास्त्र में वो सुनिपुण है शास्त्र, शास्त्र युक्ति में निपुण है और सर्वथा दृढ़ निश्चय और हमेशा उसका निश्चय दृढ़ रहता है श्रद्धा दृढ़ रहती है जिसको प्रौढ़ा कहते हैं प्रौढ़ है, अधिकारी स्वभक्ता उत्तम तो श्लोक रोग यहाँ पे लिखते हैं सर्वोच्च श्रेणी का भक्त का वर्णन इस प्रकार से है वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीब पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की गुरु की आज्ञा का पालन करता है इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर वह स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है तर्क समेत समझ कर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र मत तर्क तथा युक्ति से होता है प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता दूसरे शब्द में जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसमें उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है तो जो दो शब्द हैं शास्त्र युक्ति तो शास्त्र युक्ति युक्ति शब्द यहाँ पे पारिभाषिक है टेक्निकल है शास्त्रों में अलग -अलग, अलग अलग अलग अलग प्रकार के वाक्य है विरोधाभासी वाक्य भी है तो ये जो उत्तम अधिकारी है उसके जो दृढ़ श्रद्धा है वो शास्त्र से आधारित है और शास्त्र के ऊपर इतनी आधारित है कि शास्त्र के कितने भी विरोधाभासी वाक्य क्यों नहीं हो उसका तारतम्य करने में वो पटु होता है और इसलिए वो श्रद्धा में भी बहुत ही निष्ठ होता है उसकी श्रद्धा हिलाना बहुत असंभव जैसा है तो ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी यहां पे बताया है विधि भक्ति का ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के योग्य है तो जब शिव रूपा कहते हैं कि उत्तम अधिकारी गुरु बन सकते हैं तो ये यह यहां से शुरू होता है कि यहां से गुरु बन सकता है इसके पहले तो गुरु नहीं बन सकते हैं यहां से चलो शुरुआत होती है कि ये शास्त्र में निपुण है शास्त्र युक्ति है और वो बहुत ही दृढ़ श्रद्धा ने उसकी दृढ़ श्रद्धा शास्त्र को ऊपर है इसलिए हिलती नहीं है और वो गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करता है तो शास्त्रुक्ति और दृढ़ श्रद्धा है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कई लोग होते हैं शास्त्र युक्ति तो करना जानते हैं मतलब अपने आप को उत्तम अधिकारी समझते हैं ऐसा हो सकता है कि अलग-अलग शास्त्रों से विरोधाभासी वाक्य लेकर के फिर उसका क्या बोलते हैं युक्ति करते हैं युक्ति मतलब समन्वय युक्ति शब्द यहाँ पे समन्वय के लिए उनका समन्वय करके निष्कर्ष देते हैं लेकिन खुद स्वयं भक्ति पालन नहीं कर पाते हैं बहुत कम कर पाते हैं, दृढ़ नहीं रहते भक्ति मंगलार भी आना चार नियमों का पालन करना स्वच्छ रहना इत्यादि जो सभी विधि भक्ति के नियम है जो आगे आएंगे वो सब में इतने दृढ़ नहीं है और श्रद्धा भी इतनी दृढ़ नहीं है ये सब नियम इतने दृढ़ नहीं है मतलब भक्ति में इतनी श्रद्धा नहीं है लेकिन शास्त्र युक्ति में निपुण हो जाते हैं उसका क्या होता है कि वास्तव में उसकी श्रद्धा फिर दूसरी चीजों में बैठती है शास्त्र में शास्त्र के माध्यम से वो समन्वय ऐसा करते हैं कि भक्ति के विरुद्ध लेके जाता है या भक्ति में डिविएशन लेके आता है तो ऐसे व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहां पे। यदि केवल शास्त्र युक्ति है लेकिन श्रद्धा दृढ़ नहीं है तो वो व्यक्ति भक्ति से हो जाता है वो गलत दिशा में चला जाता है वो शास्त्र युक्ति का उपयोग करता है भक्ति के सिद्धांतों को नहीं समझ पाता है शास्त्र युक्ति करते हुए भी क्योंकि शास्त्रुक्ति की केवल टेक्निक जो है उसकी जो एक बाहरी जो पद्धति है उसको सोच पाया है लेकिन शास्त्र युक्ति करने में जो मर्म है वो समझ नहीं पाया वो गुरु से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाया इसका इसके कारण उसके जो अपनी इच्छाएं हैं मुक्ति मुक्ति की वो सभी इच्छाएं बीच में आती हैं और उसके अनुसार वो शास्त्रों में से युक्ति करके सिद्धांत निकालते हैं तो उसके कारण उसकी प्रगति नहीं हो पाती वास्तव में भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ पाता है चाहे वो दिखे बहुत ही शास्त्र में प्रवीण है निपुण है।, है कि उसकी दृढ़ क्योंकि नहीं है गुरु और के प्रति, तो इसलिए शास्त्रों का वास्तविक अर्थ उसको प्रकाशित नहीं होता है जैसे श्वेताश्वत रूपनिषद ने बताया है जो प्रोपाद बहुत बार प्रभुपाद हमारे आचार्यकरण बहुत बार जिसको उदृत करते हैं यथ देवे पर भक्तिर यथा देवे तथा गुरव तस्त कथिता ही अर्थात प्रकाशनते महात्मा जिसकी गुरु और कृष्ण के प्रति अचला भक्ति है अचला श्रद्धा है उसको सभी शास्त्रों के जो मर्म है उसका जो वास्तविक अर्थ है वो प्रकाशित हो जाता है अन्यथा वो शास्त्रों का वास्तविक अर्थ प्रकाशित नहीं होता है कुछ और ही प्रकाशित होता है तो इसलिए दोनों वस्तु बहुत आवश्यक है ुक्ति युक्त च निपुण और दृढ़ निश्चय सर्वथा दृढ़ निश्चय तो ये उत्तम अधिकारी जो है उसका एक विशेष उसकी श्रद्धा का एक विशेष गुण है कि वो श्रद्धा शास्त्रों के ऊपर आश्रित है और केवल आश्रित ही नहीं है बहुत ही दृढ़ता से उसमें उसको पता है मैं जो भी पालन कर रहा हूँ किस प्रकार से शास्त्र में इस प्रकार ये दिया हुआ है और इसके विरोध वाक्य जो शास्त्र में दिखते हैं लोगों को उसका भी समाधान क्या है ये सब उसको पता है और मैं जो कुछ भी पालन कर रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं मैं जो भी कुछ पालन कर रहा हूँ इसका अर्थ यह है कि जो मुझे गुरु साधु और शास्त्र पालन करने के लिए बोल रहे उस प्रकार से जो मैं आगे चल रहा हूँ गुरु की आज्ञा के अनुसार उसके द्वारा जो प्रशिक्षण हुआ है तो वो कहाँ है शास्त्र में और इसके विरुद्ध वाक्य जो आते हैं शास्त्र में या कहीं और तो वो किस प्रकार से उसका समन्वय होता है उसमें उदाहरणतः शिलप्रभुपात ने हमको बहुत सारी चीजें बताई है भक्ति में तो वो सब वस्तुएं जो भक्ति में शिल प्रभुपात बता रहे हैं हमको वो तो शास्त्रों में कहाँ कहाँ पे आचार्य कहा बोले और उसके विरुद्ध क्या क्या बातें आ रही है और उसका समन्वय क्या है ये सब चीजें उसको भलीभांति पता होती है इसलिए यदि कोई व्यक्ति आ भी जाए बताए कि ये तो गलत है आप जो कर रहे हैं इस प्रकार से नहीं है शास्त्र में है तो वो उसको हरा सकते हैं या उसको समझा सकते हैं उसके दिमाग में उतार सकते हैं कि देखो शास्त्र युक्ति के अनुसार ये सही सिद्धांत है तो सिद्धांतों का जो निष्कर्ष होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वास्तविकता क्या है और ब्रह्म क्या है वो निश्चय करने में वो पटु होता है तो इसलिए यहां पे दिया है कि वो निष्कर्ष पे आ सकता है बहुत ही दृढ़ता से निष्कर्ष पे आ सकता है। अच्छे निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है ऐसा बोल भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है और एक और फिर आगे बताते हैं वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है अच्छे विवेक बुद्धि से अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करके तो कई बार होता है भक्ति अंतर्गत भी बहुत सारे सिद्धांत है बहुत सारी वस्तुएं हैं और उसमें विरोधाभास भी उत्पन्न होता है अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह भी उत्पन्न होता है क्या सही है क्या गलत है उसके विषय में भी संशय उत्पन्न होते हैं उन सबको निर्णयात्मक रूप से उसका समाधान वो पाता है प्रश्न आपका में में अभी अभी हम लैंग्वेज हैं हैं वो प्रश्न ये है कि पहले तो सब आचार्य गण जो थे तो संस्कृत में निपुण थे शास्त्रों में निपुण थे इसलिए कोई आता था तो उसको संस्कृत में ही हरा पाते थे समझा पाते थे इत्यादि लेकिन अभी मान लो हम अंग्रेजी में समझ सकते हैं तो अंग्रेजी में समझा सकते हैं तो कोई दूसरी भाषा में समझा सकते हैं हमको संस्कृत नहीं आती है तो उसको कैसे समझे वो उत्तम अधिकारी में आएगा नहीं आएगा श्लोक भी उदृत नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे संस्कृत भाषा ऐसा लिखा नहीं है शास्त्र युक्ति लिखा है तो संस्कृत भाषा अनिवार्य नहीं है प्रमाण भाषा एक वस्तु है प्रमाण हमारे शास्त्र हैं और शास्त्र मूल रूप से संस्कृत में है तो अभी यदि कोई चर्चा निकलती है तो यदि कोई बोलता है पद्म पुराण में इस प्रकार से ये वाक्य दिया है और उसको मान लो गुजराती में बोलता है तो यदि वो वाक्य का अर्थ यही है पद्म पुराण में तो गुजराती में बोलने पर भी वो स्वीकार्य ऐसा नहीं है कि संस्कृत में बोलने पर ही वो स्वीकार्य होगा उसका अर्थ यदि वही है तो उसका अर्थ वही है को अलग नहीं किया जा सकता है फिर भी हमेशा हिताबह है कि संस्कृत भाषा सीखी जाए हिताबह मतलब ऐसे लोगों के लिए जो शास्त्र युक्ति करने वाले हैं क्योंकि बिना संस्कृत भाषा शास्त्र युक्ति अति कठिन हो जाती है बिना संस्कृत भाषा को समझे हम क्वेश्चन मैंने रिपीट किया इन्होंने जो पूछा वही जगह दिखता है तो फिर भी संस्कृत भाषा सीखना ये बहुत जरूरी है ऐसे व्यक्ति के लिए जो शास्त्र युक्ति करने वाले हैं क्योंकि शास्त्र युक्ति में उसकी जो पद्धतियां हैं वो सब संस्कृत में होती है इसको हम वाक्यार्थ सदस्य भी कहते हैं ये शास्त्र युक्ति के लिए जिसको हम शास्त्रार्थ कहते हैं उसको वाक्य सदस्य भी कहते हैं शास्त्रार्थ होता है तो वो प्राय संस्कृत में ही होता था और क्योंकि संस्कृत मूल भाषा है इसलिए आप सरलता से उसकी गहराइयों में उतर सकते हैं तो हालांकि अनिवार्य नहीं होते हुए भी संस्कृत हो तो ज्यादा अच्छा है हमेशा भावभक्ति में जाने के लिए विधि भक्ति का उत्तम अधिकारी होना जरूरी है कि नहीं है इस प्रश्न का उत्तर जब भावभक्ति में आएंगे तब मैं सोच के दूंगा क्योंकि ये प्रश्न मुझे भी है ये प्रश्न मुझे भी है इसलिए तो वो देखते हैं किस प्रकार से आ है। <laughs> तो ये उत्तम अधिकारी की बात हुई यहाँ पे तो यहाँ पे उसका एक विधि व्यक्ति के उत्तम अधिकारी तो उसका एक विशेष लक्षण है कि वो निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है और पूर्व अभिवेक के साथ अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत कर सकता है ये उसका एक विशेष लक्षण है और दृढ़ रूप से भक्ति में तो लगाई है श्रद्धा तो है ही दृढ़ फिर द्वितीय श्रेणी के भक्त की बात आई है शास्त्रादिशु अनिपुर्ण श्रद्धावान सतु मध्यम यह शास्त्रादिशु अनुपूर्ण श्रद्धावान सतु मध्यम जो शास्त्र युक्ति में अनिपुर्ण है लेकिन श्रद्धावान है दृढ़ श्रद्धा है जिसकी तो वो मध्यम अधिकारी है द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अति विकुण नहीं होता अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य तो ये बताया मध्यम अधिकारी उसका जो उसका अपना कुछ बदलेगा नहीं वो श्रद्धावान है तो वो अपनी भक्ति करता रहेगा लेकिन कोई सामने तर्क लेके आ गया तो कई बार ऐसा होगा कि वो हार जाएगा ठीक है मैं तो समझा नहीं पाया क्या ठीक है मैं तो अपनी भक्ति करता रहूंगा इस तरह से मध्यम -मध्य अधिकारी का लक्षण है यहाँ पे तो उसकी श्रद्धा दृढ़ है लेकिन तो शास्त्र के अंतर्गत अभी तक नहीं पहुंची मतलब उसको शास्त्र के आधार पर श्रद्धा है लेकिन उसकी जो भी श्रद्धा है उसकी जड़ शास्त्र में कहा पहुंच रही है और किस प्रकार जो उसकी श्रद्धा उतनी गहरी में है यदि आप शास्त्र को एक भूमि ले भूमि की तरह ले शास्त्र को तो जो पेड़ है वो श्रद्धा उसको कर ले तो पेड़ की जड़ शास्त्रों में जब है तो वो श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा मानी जाती है तो वो जड़ जितनी गहरी है शास्त्रों में उतना हो उत्तम अधिकार की तरफ वो जड़ जितनी ऊपर ऊपर है उतना हो मध्यम अधिकार की तरफ ऐसा समझिए कि इसकी श्रद्धा है शास्त्र के आधार वो बहुत गहरी नहीं गई अभी पौधा शुरुआत का है बहुत ऊंचा नहीं है अभी पौधा जैसे पेड़ होता है तो बहुत गहरा हो जाता तो है उसको फिर कोई हिला नहीं सकता है बड़ा पेड़ होता है बरगद का पेड़ है या ऐसा बहुत बड़ा हो है लेकिन शुरुआत में शुरुआत में बहुत जड़ इतनी गहरी नहीं होती है शुरुआत में जैसे मध्यम अधिकारी की भी शास्त्र में इतनी जड़ नहीं है लेकिन वो उतनी जड़ है कि वो उसको कोई हिला नहीं सकता है यहाँ तक है कि उसकी श्रद्धा आसानी से डगमगाती नहीं है उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जबकि अभी तीसरे जो श्रेणी के भक्त है कनिष्ठ अधिकारी जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और जो न ही शास्त्र के निर्णयों को मानता है मानता है? नहीं ये गलत अनुवाद है। शास्त्र के निर्णयों को मानता नहीं ऐसा नहीं शास्त्रों के निर्णय को नहीं मानता है तो नास्तिक हो गए वो <laughs> वो कनिष्ठ अधिकारी नहीं हुआ प्रभुपत कह रहे हैं कि डज नॉट रिकोगनाइज मतलब <laughs> उसकी श्रद्धा है लेकिन उसको पता नहीं वो शास्त्र में कहा है शास्त्र के आधार पर पूरी नहीं है इसलिए उनकी श्रद्धा कोमल है इसलिए इसलिए श्लोक आया है इसमें आ, यो भवित कोमल श्रद्धा कनिष्ठो निगद्यते जिसकी श्रद्धा कोमल है वो कनिष्ठ है तो होता क्या है कि उसकी श्रद्धा है लेकिन दूसरों को देख करके श्रद्धा हो गई है मान लो कि कोई भक्त मध्यम अधिकारी भक्ति कर रहा है तो उसको देख करके भी भक्ति करना शुरू कर दिया भक्ति में थोड़ी श्रद्धा भी है कि करनी चाहिए नहीं नहीं कृष्ण ही कृष्ण परम है सब बोलते हैं कृष्ण परम है ठीक है लेकिन उसको पता नहीं शास्त्र में कहां पे कृष्ण परम दिया गया है तो इसलिए उसकी अपनी श्रद्धा का मूल शास्त्र में नहीं गया है अभी तक उसका केवल लो, लोगों के उससे रहा है तो उसके कारण उसकी श्रद्धा बहुत कोमल रहती है दूसरे लोग आकर के आसानी से हिला सकते हैं पांच लोग बोलेंगे यहाँ पे आकर के कृष्ण भक्ति करेंगे हाँ हाँ कृष्ण ही परम है ये सब है ऐसा ऐसा ऐसा है फिर बाहर जाएंगे दूसरे कुछ लोग सो शिवजी का बोलेंगे तो शिव जी का भी थोड़ा ओम नम शिवा का कर लेंगे तो उसकी श्रद्धा हिल जाएगी थोड़ा इधर के कन्विंस हो गए भक्तों से सुन करके फिर बाहर जाएंगे तो दूसरे लोग बोलेंगे शिव जी के भक्त आकर के बोलेंगे अरे अरे वो सब तो बेकार है वो सब तो देखो क्या क्या करते ऐसा ऐसा ऐसा वो गलत है गलत है ये वाला सही है शिव जी वाला सही है शिव जी के भक्त बन जाओ तो ऐसा करके उनकी श्रद्धा बहुत हिल जाती है क्योंकि उनकी श्रद्धा की जड़ शास्त्रों में नहीं गई है इसलिए वो रेकग्नाइज वो पहचान नहीं पाते शास्त्रों में कहा दिया है ये शास्त्र के आधार पर नहीं है इसके कारण तो वो कनिष्ठ अधिकारी है और उनकी श्रद्धा बहुत ही कोमल रहती है कनिष्ठ का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है तो उसका विपरीत निर्णय आ सकता है ऐसे द्वितीय श्रेणी के ये कनिष्ठ अधिकारी में ज्यादातर ऐसे लोग आएंगे जो देखा देखी भक्ति में आ जाते हैं स्त्रियां आती है कई बार मतलब एक तो ऐसे लोग होते हैं जो क्यों जाते हैं भक्ति में कहीं जाना चाहिए कुछ न कुछ धार्मिकता होनी चाहिए तो इसलिए चले जाते हैं तो कोई प्रसाद की तरफ आकर्षित होकर क्या आता है कि अच्छा प्रसाद अच्छा मिलता है इधर या कोई उस तरह से आकर्षित होकर के आता है कि ये स्कोन वाले जो लोग प्रोग्राम करते हैं तो सब जो भक्त हैं वो लोग कितने अच्छे सबका ध्यान रखते हैं और प्रसाद भी खिलाते हैं और कुछ अच्छा अच्छा बोलते भी हैं तो इसलिए बहुत अच्छे ऐसा करके आते है या तो खासकर जो सब बच्चे है हमारे जो जन्म लेते हैं भक्त के घर पे भी जो भी बच्चे हैं तो वो सब भी कनिष्ठ अधिकार में ही गिना जाएंगे वो यदि भक्ति करते हैं तो सामान्य रूप से कनिष्ठ अधिकार में शुरू करते हैं क्यों करनी है भक्ति क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि मेरे पिताजी करते हैं तो मैं भी करूँगा पिताजी रोज सुबह उठ करके भगवान की पूजा करते हैं जप करते हैं कीर्तन करते हैं और केवल प्रसाद खाते हैं तो सभी भक्ति की क्रियाओं में लग गए ये विधि भक्ति है ना तो विधि भक्ति में लग गए लेकिन उसका शास्त्र में कहा है क्या है शास्त्र क्या है कुछ भी नहीं पता तो सब कनिष्ठ अधिकार में है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि कनिष्ठ को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क या प्रमाण प्रस्तुत न करवाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है इसी कारण वह कनिष्ठ कहलाता है अभी जो ये कनिष्ठ अधिकारी है उसके विषय में और भी थोड़ा रूप को स्वामी बताते हैं कि कहां कहां से ये कुछ कनिष्ठ अधिकारी आते हैं तो चार प्रकार के कनिष्ठ अधिकारी की बात करते हैं गीता आदि शास्त्र में तत्र गीता आदिशु उक्ता नाम चतुर्नाम अधिकारी नाम मध्य यगवत कृपा सत प्रिय वा तो अभी आगे और बताते हैं कि भगवत गीता में नौ भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है उसमें कहा गया है कि चार प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं ये चार प्रकार के लोग आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु तथा ज्ञानी ऐसे लोग कि किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है नौसिक्खे में ही गिना जाता है शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नव को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है क्रम क्रमे भक्त को भक्त हिब्तम महाराज ध्रुव नवसिख्या श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त है उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था अतए वो भगवान की भक्ति में लगे गए लग गए अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वो शुद्ध भक्त ऐसे ही सनक सनातन सनंत सनंत कुमार चा, चार कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रकृति प्रति आकृष्ट भी थे ऐसी घटना नैमी की सभा में हुई जिसमे शौनक ऋषि प्रमुख थे वे सभी जिज्ञासु थे और शुक्र गो स्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते इस प्रकार वे शुद्ध भक्ति संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है कोई चाहे कैसी भी स्थिति में जो न हो यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है तो ये चार भक्त के भक्त बताए है जो भगवान के शरण में आते हैं भगवदगीता में चतुर्विधा जना, जना अर्थार्थी कि अर्थ जो समस्या में है है कष्ट में है, तो कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान के शरण में आते अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए या अर्थ चाहिए धन चाहिए वे धन प्राप्त करने के लिए भगवान के शरण में आते फिर जिज्ञासु कुछ लोग जिज्ञासा करने के लिए आते हैं क्या है कृष्णा क्या है कृष्ण भक्ति ये सब कैसे चलता है ये जानने के लिए आते हैं और कोई ज्ञानी होता है जो सभी शास्त्रों को पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है अंतोत तो होता तो तो तो तो तो बहुत विचार करके निश्चय पर आता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है वासुदेव सर्वोन्ति तो चारों भौतिक भक्त की श्रेणी में कनिष्ठ अधिकारी की श्रेणी में तो इस प्रकार से हैं वे लेकिन यदि वो आते हैं भक्ति में तो धीरे धीरे भक्तों का संग करके प्रगति करके वे भी मध्यम और उत्तम अधिकारी बन सकते हैं ये यहाँ पे बताया है तो चार उदाहरण दिए रूप गोस्वामी ने ये चार उदाहरण है सीण त्याद भक्ति अधिकारीमान यथे शौनकादिश ध्रुवा ध्रुव स चतुर्सन सना ये चारों का उदाहरण यहाँ पे दिया और क्या बताया कि जैसे जैसे इनके जो ये सब भौतिक भावनाए यक्षिण हो जाती है भक्तों के संग में रह के तो वे भी मध्यम और उत्तम अधिकारी बन सकते हैं तो इस तरह से ये लोग भी भगवान श्री कृष्ण के थे ये लोग बहुत महान है ये चार कनिष्ठ अधिकारी भी बहुत महान है ये भगवदगीता में जहाँ से उदाहरण दिया सातवें अध्यय है तो यहाँ पे बात आती है कि जो सुकृति है जना ना, सुकृति नहा जो सुकृतिवान है वो यदि कष्ट में पड़ता है या उसको धन की आवश्यकता है या तो वो जिज्ञासु है, या तो वो ज्ञानी है तो भगवान की शरण में आता है लेकिन यदि वो सुकृति नहीं है यदि वो दुष्कृति है पापी है तो उसको जब कष्ट आता है तो भगवान से दूर चला जाता है कोई भगवान नहीं है पता चल गया नहीं तो कष्ट कहाँ से आता है कितने कष्ट कहाँ से होते ऐसा करके भगवान से दूर चला जाता है वो अपने हिसाब से कष्टों का निवारण करना चाहता है तो उसको तो कष्ट आते हैं तो और दूर चला जाता है ऐसे ही अर्थार्थ ये तो पैसा प्राप्त करने के लिए भगवान से दूर चला जाता है तो ऐसे सब तो सुकृति व्यक्ति ही भगवान के शरण में आते हैं युतगतम पापम जनाम पुण्यकर्मणाम से द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजंते मामव्रता तो सुकृतिवान जो है जो पाप दिन के नष्ट हो चुके हैं जो पुण्यशाली है वे भगवान की शरण में आते हैं और दुष्कृति जो है वो भगवान की शरण से दूर जाते हैं इन चार प्रकार की समस्याएं आने पर ये चार प्रकार के कारण से। तो यहाँ पे सुकृति की बात हुई है तो वे लोग किंतु कनिष्ठ अधिकारी वे जब आते हैं कनिष्ठ अधिकारी है, वे जब भक्तों का संग करते हैं तो धीरे धीरे मध्यम और उत्तम बनते हैं और उसके चार उदाहरण दिए पहला उदाहरण ध्रुव महाराज वे अर्थार्थी थे उनको धन संपत्ति चाहिए था उसके कारण भगवान की शरण में आए अंत तो गुद्ध हो गए तो बोले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दूसरा उदाहरण है गजेंद्र वे समस्या में थे कष्ट में थे मगर के द्वारा खाए जा रहे थे तो वे भगवान को कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए अंत गत्व शुद्ध हो जाते हैं ऐसे ही चार कुमार हैं, है वे के उदाहरण हैं और सोनो का ऋषि है वो जिज्ञासु होने के उदाहरण है ये सब लोग अंत शुद्ध हो करके शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर लेते हैं किंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बदलाया है कि इन चार प्रकार के नौ शिक्षो में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता न तो दुख से छुटकारा न धन की प्राप्ति इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक मूल प्रेम, प्रेम पर रहे, प्रेम रहता है मोटा मोटा वो प्रेम रहता है इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण है एक भक्ति विशिष्य थे ज्ञानी नोत्यंतम अहम सच माम प्रियम की ज्ञानी जो है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है चारों में क्योंकि यानी समझ कर क्या आता है सभी शास्त्रों के निचोड़ से कि श्री कृष्ण ही भगवान है और मुझे उनको शरणागत होना है और कोई भौतिक इच्छा नहीं रखता है इसलिए भगवान को वो प्रिय है किंतु बाकी सब भी प्रिय है भगवान को उदार असर थे बाकी सब भी उदार है उदार हो भगवान के पास जाते हैं इसलिए इसलिए सबको विधि भक्ति में प्रवेश है वो सब उदार है ठीक है लेकिन जो ज्ञानी है वो बहुत बहुत जन्मों के बाद ये सब समझ करके आए हैं, इसलिए वो प्रिय है यहाँ पर ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बन सकता बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है प्रकृति गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होता है ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदय कर लिया है कि वह आत्मा है केवल शरीर नहीं क्योंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है अतः वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए न कि इस शरीर से आर्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर की संबंधित है जिज्ञासु व्यक्ति आर्थ तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञान ही जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्मा हूं और कृष्ण परमात्मा या परम ब्रह्म है वह जानता है कि अधीन तथा होने के कारण आत्मा को अनंत तथा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है तो इसलिए ज्ञानी श्रेष्ठ है यहाँ पे प्रभुपत बता रहे हैं कि जब तक ज्ञानी नहीं बनते हैं, जब तक वो स्थिति पे नहीं आते कि हम संबंध ज्ञान को ग्रहण कर पाए तब तक हम आ, पूजा भगवान की पूजा के सिद्धांत में दृढ़ नहीं बन सकते निष्कर्ष यह निकला निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्मा साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है यहाँ पे अभी जो अधिकारी कौन है भक्ति उसका निष्कर्ष यहां पे निकाल रहे हैं का तो बता रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है तो अभी आगे और बता रहे हैं ये अभी यहां पे इस प्रकार से जा रहा है तीन अधिकार बताए उत्तम मध्यम कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकार में फिर यह भी बता दिया कि जो की इच्छा से आते हैं भगवान के पास चार प्रकार के जीव तो इस प्रकार से वो लोग भी महान है धीरे धीरे वो लोग भी उत्तम बन जाते हैं हम्म मुक्ति की इच्छा ज्ञानी को मुक्ति की इच्छा होती वो भी भौतिक इच्छा है तो इसलिए अभी श्लोक आता है ये श्लोक के बाद चार का श्लोक बताया उसके बाद बताया कि ये सब लोग ये 21वें श्लोक में एक दो 21 में भक्ति सामने सिंधु में ये बताया कि ये सब शुद्ध होकर के भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं पहले अधिकारी नहीं होते हैं जब तक वो सब केवल भौतिक इच्छा के लिए आ रहे हैं तब तक वो विधि भक्ति में प्रवेश नहीं किए हैं क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं है जब सम्बन्ध ज्ञान स्पष्ट होता है तब वो भक्ति विधिभक्ति में प्रवेश करते क्योंकि विधि भक्ति का क्या बताया वो भी अन्य अभिलाषिता शून्य में ज्ञान और कर्म की अभिलाषा जो है कि भौतिक भोग करना या तो मुक्ति प्राप्त करना इनकी अभिलाषा से शून्य है तो ये चार प्रकार के जो आते हैं वो जब ये इच्छुक से शून्य हो जाते हैं मतलब समझ लेते हैं कि ध्यय ये, ये नहीं है तब वो विधि भक्ति में प्रवेश करते हैं तब तक वो प्राकृत भक्ति ही है लेकिन विधि भक्ति में प्रवेश नहीं किए भक्त प्राय जाते है तब तक तो इसलिए बाद में भी श्लोक दिया भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची रिधि वर्तते तवत भक्ति सुख से अत्र कथम अभ्युदयो भवे यहाँ पे रूपगोस्वामी कहते हैं कि ये लोग मान लो चार आ गए कनिष्ठ अधिकारी की शुरुआत विधि भक्ति में प्रवेश नहीं किए है तो ये आ गए चार लेकिन वो यदि बनाए रखते हैं मुक्ति की इच्छा तो जब तक ये इच्छा बनाए रखते हैं तब तक उनको भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होता है उसका अभ्युदय नहीं हृदय तो में तावत भक्ति सुख से अत्र कथम अभ्युदयो भवे तो यहाँ से रूप रूप गोषा में शुरू करते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी में अः ये जिनकी कोमल श्रद्धा है वो है और भगवत गीता इत्यादि में भगवदगीता में जो चार बताए हैं वो लोग इस प्रकार से आते हैं भक्ति की क्रिया करने के लिए लेकिन वो यदि वो लोग शुद्ध हो जाएंगे लेकिन लेकिन वो अच्छी स्थिति नहीं इसलिए उनको ये सब बताना पड़ेगा उनको ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी कि भुक्ति मुक्ति इस जब तक है तब तक, तक कोई मतलब नहीं है मतलब तब तक, तक भक्ति सुख प्राप्त नहीं होने वाला तो इसलिए यहाँ पे ये श्लोक आता है और फिर आगे विस्तार में बताते हैं रूप गोस्वामी अलग, अलग अलग श्लोक लेकर के कि कैसे भक्ति मुक्ति की तक गलत है वो भी नहीं होनी चाहिए तब तक वो भक्ति के सही रूप से अधिकारी नहीं बनते हैं इसलिए यहां से वो बताना शुरू करते हैं ये पूरा विषय आता है अगले अध्याय में भी चालू रहेगा अगले मतलब प्रभुपाद ने जो अनुवाद किया है उसके अगले अध्याय सर्विस सरपिब्रेशन मुक्ति को भी पछाड़ देती है भक्ति तो ये सब पहले से पता होनी चाहिए विधि भक्ति में जो प्रवेश करता है उसको पहले से ये सब पता होनी चाहिए कि ध्याई क्या है? ध्याई मुक्ति नहीं है, ध्याई भुक्ति भी नहीं है भुक्ति मुक्ति की इच्छा से जो प्रवेश करते हैं भक्ति में वो लोग वास्तव में भी विधि भक्ति में प्रवेश नहीं किया है वो लोग भक्त प्राय जाते हैं हाँ उन लोगों को आप दूसरे प्रकार की भक्ति कह सकते हैं लेकिन जो बता रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्य वो भक्ति में प्रवेश नहीं किया जो साधन पे यहाँ पे बात आई ना उसकी साधन में विधि लेकिन सभी में भी होना तो वहां पे प्रवेश नहीं हुआ है ये लोग भक्त प्राय गिने जाते हैं अभी वेटिंग में है अभी प्रवेश के लिए वेटिंग में है लेकिन क्योंकि संघ कर रहे हैं तो उनको प्रवेश मिल जाएगा ये चीजें जब स्वीकार करते हैं तब भुक्ति मुक्ति यहां नहीं होनी चाहिए तो ऐसे प्राकृत भक्त कहते हैं इनको जो भक्तिनाथ ठाकुर करते भक्त प्रायम है इन्होंने संबंध ज्ञान अभी तक अंगीकार नहीं किया है इसलिए तो यहां पे ये श्लोक समझाते हैं श्ल प्रभुपात कहते हैं कि भक्ति मुक्ति स्प्रिहा तो पहले जैसे बताया भक्ति की इच्छा होती है सुखम फिर मुक्ति की इच्छा सुखम ब्राह्मी भक्ति, भक्ति का सुख ये तीन प्रकार के सुख होते हैं तो जब तक भक्ति और मुक्ति के सुख की इच्छा है तब तक भक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है ये विषय यहाँ पे भी स्थापित कर रहे हैं ये चीज सबको शुरुआत से समझनी चाहिए विधि भक्ति में ही प्रवेश करते हैं जब तब ये वस्तु पता होनी चाहिए कि ये इस प्रकार से नहीं हो सकता है जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तागात कर ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती है ये मैं अभी विस्तार में बता देता हूँ पढ़ने की जगह यहाँ पे श्लक रूप बता रहे हैं कि चाहे भुक्ति हो चाहे मुक्ति हो दोनों ही भोग ही है भुक्ति है वो छोटी छोटी चीजों के मालिक बनने की बात है तो जो मुक्ति है वो बड़ा मालिक बनने की बात सभी चीजों का मालिक बन गया तो दोनों वस्तु वास्तव में भोग ही है इसलिए दोनों बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं मुक्ति तो और बड़ी इच्छा है इसलिए जब तक ये है तब तक जो भक्ति सुख है वो प्राप्त दोनों भक्ति में और मुक्ति में दोनों को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए ही प्रयास है चाहे भक्ति लेनी हो चाहे मुक्ति लेनी हो दोनों में जो प्रयास है जो इच्छा है वो स्वयं को संतुष्ट करने की है इसलिए वो दोनों भक्ति सुख प्राप्त नहीं करा सकती है तो वो जब तक है तब तक भक्ति सुख प्राप्त नहीं होता है किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ सदाकार हो संभव नहीं है ऐसा तो संभव है ऐसा तो संभव है भी नहीं क्या गलत कर दिया अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता इसीलिए शिल रूप गोस्वामी इन भक्ति तथा मुक्ति की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं और ये दोनों ही कष्टप्रद है तो ये दोनों पिशाची की तरह बताए हैं दोनों कष्टप्रद है क्योंकि भौतिक जगत में बंद है भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकर होना इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाक होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता पिशाची की तरह शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती महाप्रभ कृष्ण से प्रार्थना करते हैं हे तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए न प्रभु संपत्ति का ऐश्वर्य न सुंदर स्त्री और न ही मुझे भव बंधन से मुक्ति चाहिए मैं भले ही अनेक बार जन्म लू तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अबिचल बनी रहे मम जन्म फिर आगे बताते हैं रूप गोस्वामी तथा विशेषेण गतिमीम्छत भक्ति मन प्राणा कुरुते जनान तो यहाँ पे वो प्रमाण दे रहे हैं कैसे भक्ति के बल से व्यक्ति मुक्ति तक को छोड़ देता है तो फिर ये बता करके भागवत से प्रमाण दे रहे हैं तथा जृतीय तैर दर्श तेर दर्शनीया वय उदार उदार विलासहा अनिछतो में गीला के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता श्री बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा है हे प्रभु यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है और जहाँ तक मुक्ति की बात है मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही है। अतः वह भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते इस संदर्भ में श्रीमदभागवतम में कहा गया है कपिल मा कपिलव ने अपनी माता देवभूति को उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा हे माता मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों मेरे मुख के सौंदर्यों और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं मेरी हसी मेरी लीलाएं तथा मेरी किसवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते हैं यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ श्रीमद का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में शिला रूप गोस्वामी की टिप्पणी है यह है कि जो व्यक्ति श्री कृष्णों के सौंदर्य और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंदोत रहता है वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता तो ये सब एक एक करके प्रमाण दे रहे हैं रूप गोस्वामी ये स्थापित करने के लिए जो भक्ति में उसको मुक्ति की कामना नहीं करनी है क्योंकि ये भक्ति और मुक्ति की यदि कामना चलती है तो भक्ति सुख प्राप्त नहीं हो सकता है तो इसलिए एंट्री के लिए मुक्ति की कामना छोड़ो मुक्ति नहीं है हमारा प्रयोजन प्रयोजन तत्व में मुक्ति हमारा प्रयोजन नहीं है ना तो भौतिक भोग प्रयोजन भागवत तीन एक पंद्रह में ही एक अन्य मिलता दिलसा अंश आता है जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते उद्धव कहते हैं तीन चार पंद्रह सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेश भूम भगवत्म जनिषे वोक हे प्रभु जो लोग आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं हे है प्रभु इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचलित श्रद्धा अभिचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे इसी प्रकार श्रीमद भागवत में तीन पांच चौतीस में एक अंश आता है जहां कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते है, हैं हे माता उपदेश इस प्रकार से हैं नैकात्मता मैं स्पृहयतीदेता मदीहा ये भागवता परसज सभाजय मम पुरुषाणि पुषाण त्री पर दूसरे के में सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्यप्युत दीयम न गृहंती बिना मत सेवनम जना दो के विषय में श्लोक शल कहते हैं हे माता वे भक्त जिनके हृदय में चरण कमलों की सेवा से सदा पूरी रहते हैं वे भक्त जिनके हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा से सदा पूरी रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है विशेषतः वे भाग्यशाली भक्तगण तो मेरे गुण लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप में मेरा यशोगान कर दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते तदाकार होने की बात तो दूर रही यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा पद सालोक्य अथवा अच्छा मेरे जैसा ऐश्वर्य शार्टी या मेरे मेरा ही स्वरूप सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए तो वे इसे भी अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं शिमत चार दस में कहते हैं या निवृद् तनुघ्रता तव पाद पद्मन कथा श्रवणे ना ब्राह्मणिविनाथ माभूत कि काशी लुलितात पततां हे प्रभु शुद्ध आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले दिव्य सुख से कभी नहीं की जा सकती अतएव वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख रख हैं आपको कैसे समझ सकते हैं और यह कैसे कहा जाए कि वह भक्तों का सुख भोग रहे हैं तो इन प्रमाणों से स्थापित कर हम सभी के में कि भक्ति और मुक्ति की नहीं होनी चाहिए भक्ति में। अर्थात हमको समझना चाहिए कि प्रयोजन तत्व मुक्ति भी नहीं है भक्ति भी नहीं है केवल और केवल भगवान की संतुष्टि है तब हम विधि भक्ति में प्रवेश किए अन्य हम भक्त प्राय है बाहर है थोड़ा धीरे धीरे प्रवेश प्राप्त करेंगे कनिष्ठ बनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे लेकिन इसका उदार चेत तो क्यों बोला जाता है ऐसे भक्त ऐसे भक्त प्राय को भी क्योंकि इसके कारण वो भक्तों के संग में आ जाते हैं कोई मंदिर में आता है कुछ इच्छा से यहाँ को बो, बहुत दुखी है स्वामी जी या तो पंडित जी क्या करूँ मेरी पत्नी भाग गई घर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं कुछ भगवान से बोलो ना मेरे लिए ऐसा करके आते हैं तो यहाँ पे पंडित जी फिर समझा सकते हैं उनको क्योंकि संघ में आ गए संघ में आ गए तो आओ रोज मंदिर आओ कथा में बैठो ऐसा करके उनको सुनाना शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे वो भक्त प्राय है वो अपनी इच्छाएं छोड़ करके विधि भक्ति में प्रवेश कर पाता है और फिर विधिभक्ति में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे वो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के स्तर तक पहुंच पाता है इसलिए उनको उदार कहा गया है उनको महान कहा गया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्री भक्तिरसामृत सिंधु की जय शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय शील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरिहर